रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सैतालीसवा भाग एला प्रगड़ सुब्बाराव अठारह से 1948 तक शायद आपने डॉक्टर एला प्रगढ़ सुब्बाराव का नाम पहले कभी नहीं सुना हो फिर भी क्योंकि वे थे इसलिए हो सकता है कि आप कुछ अधिक साल जी सके ये बातें श्रीमान के से कहा गया है न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने डॉक्टर सुबाराव को शताब्दी की विशिष्ट चिकित्सकीय बुद्धि के रूप में वर्णित किया सुबाराव ने कई जानलेवा बीमारियों का इलाज खोजा और अपने शोधकार से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई सुबारा का जन्म 12 जनवरी अठारह को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भीमवरम गांव में हुआ सात भाई बहनों में वे तीसरे थे उनके पिता जगन्नाथम ने खराब सेहत के कारण समय से पहले सेवा निवृत्ति ले ली इस कारण परिवार की स्थिति जर्जर हो गई। मे सुबा राव खोए खोए और उदासीन रहते एक बार बनारस जाकर अपना भाग्य आजमाने के लिए वे घर से भाग गए परन्तु उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा मां वैंकम्मा ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और वापस स्कूल भेजा अपने पति की मृत्यु के बाद सुब्बाराव की पढ़ाई जारी रखने के लिए वैंकम्मा ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में पढ़ते समय सुब्बाराव ने अपना अधिकांश समय रामकृष्ण मिशन आश्रम में बिताया उनमें वैरागी की प्रबल प्रवृत्ति थी और वे लेना चाहते थे। परंतु उनकी मां को यह बिल्कुल पसंद नहीं था अंत में सुब्बाराव ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया ताकि चिकित्सक बनने के बाद वे के किसी अस्पताल में सेवा कर सके परंतु उनका परिवार पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ था। इसका हल उन्होंने निकाला कि शादी की और अपने ससुर से मदद के लिए गुहार की सुबाराव की माँ को शादी का निर्णय एक अन्य कारण से अच्छा लगा उन्हें लगा कि शादी के बाद धर्म के प्रति सुब्बाराव का पागलपन कुछ कम हो जाएगा इस प्रकार 10 मई 1919 को सुबाराव का विवाह उनसे 12 वर्ष छोटी शेष से संपन्न हुआ परंतु सुब्बाराव सारा समय काम में मस्त रहते थे इसलिए शेषागिरी को उनका बहुत कम साथ मिलता था महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर सुब्बाराव ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी का कोट पहनने लगे इससे उनके अंग्रेज प्राध्यापक बहुत नाराज हुए और इस वजह से सुब्बाराव को एम की डिग्री से वंचित रहना पड़ा जब उन्हें निचले स्तर की डिग्री एलएमएस प्रदान की गई तो सुबाराव ने रोष में आकर पश्चिमी उपचार पद्धति छोड़ दी और मद्रास आयुर्वेद कॉलेज में शरीर रचना शास्त्र के व्याख्याता बन गए